योगी की संप्रज्ञा समाधि कैसे होती है तो इस यह सूत्र कल आया था वितर्क विचार आनंद स्मिता अनुगमांत संप्रज्ञाता <handle> <handle> <handle> तो अनुगम का अन्वय सभी के साथ है चार है ना पहले वितर्क, विचार आनंद और अस्मिता इन चारों के शब्दार्थ आप भाष्य में देखेंगे तो यहाँ अनुगम का अर्थ है उपस्थिति या साक्षात्कार वितर्क के साक्षात्कार से विचार के साक्षात्कार से आनंद के साक्षात्कार से और अस्मिता के साक्षात्कार से संप्रज्ञात समाधि होती है ना क्या वितर्क के साक्षात्कार से विचार के साक्षात्कार से आनंद के साक्षात्कार से और अस्मिता के साक्षात्कार से सम्प्रज्ञा समाधि असम प्रज्ञा समाधि उच्चते अवसर्णिका में क्या असंप्रज्ञा समाधि कही जाती है ना? कैसे कही जाती है प्रश्न है ना कथम उच्चते सर्णिका में तो यहाँ भी उच्चते करके लगाना वितर्क विचार आनंद और अस्मिता के साक्षात्कार से या वितर्क, विचार आनंद और अस्मिता का साक्षात्कार होने से संप्रज्ञा समाधि कही जाती है इनका होने से संप्रज्ञा समाधि कही जाती है अच्छा बनता है आ, तो इनके होने संप्रज्ञा समाधि कही जाती है तो संप्रज्ञा समाधि के पूर्व की स्थितियाँ ये है पूर्व की स्थितियाँ ये है अब ये इसमें क्या है पहले वितरक है ना तो वितरक देखेंगे आप अच्छा हाँ बोलो हाँ हाँ आ आ ये, ये, ये, ये हो जाने दो न इसका भाग्य हो जाएगा फिर आप अपना प्रसन्न करना आपको अच्छा रहेगा है ये इसका ये प्रकरण होने भाष्य हो जाए वितर सप्तश में है ना अष्टदश में नहीं है ना तो ठीक है आपका ये भाष्य होने के बाद आप पसंद करना अच्छा रहेगा आपके लिए अब लिखो अच्छा यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ा भास्पती है किसी के कि पास ये भी है शायद पुत्र की अच्छा अब देखेंगे इसमें पहले जो वितरक आ रही है लगाइए फिर देखते हैं वितरका का लिखा है चित्त से आलम्बने स्थूल आई है ना चित्तस मने। इस फूल आलम्बने का चित्त का, का आश्रय कौन होता है दे? चित्त का आश्रय कौन होता है यहाँ पर स्थूला लिखा हुआ है ना इस से लेना है इस फूल पंचभूत इस फूल हाँ पहले धेय किसी स्थूल पदार्थ को बनाना पड़ता है चाहे आप सूर्य को चंद्र को तारे को किसी आराध्य प्रतिमा मूर्ति को ऐसा किसी भी स्थूल पदार्थ को आप क्या है पहले दे बनाते हैं त्राटक नहीं आता है। त्रा, में तो जोर देना है ना जब तक क्या देर तक उसी को तकते रहना है तो त्राटक तो पहले होता है ना, ध्यान में तो सहजता रहती है ऐसा जोर नहीं देना है न सहजता में आएगा ध्यान ये त्राटक एक उसका आप उसके पूर्व का एक प्रयास आप कर सकते हैं पूर्व का प्रयास आप कर सकते हैं पर तो ध्यान की कोठी में वो ध्यान समाधि की कोठी में त्राटक नहीं है मन को एकाग्र करने का एक उपाय है पहले अब देखेंगे तो चित्त का ध्य रूप आलम्बन में या चित्त का धे इस फूल का सामने क्या बताया हाँ इस फूल से ले लेना या पंचभूत ले लेना और ये आभोगा अभोगा तर्क है तदाकारापत्ति मतलब उसके आकार का होना अथवा कह सकते हैं साक्षात्कार तो चित्त का चित्त का चित पंचभूत चित्त के चित्त का ध्य पंचभूत विषयक साक्षात्कार का नहीं चित्त का ध्येय पंचभूत विषयक साक्षात्कार वितर्क कहलाता है वास्तव में यह वितरका अनुगम का अर्थ हो गया है जो बितर का लिखा गया है यह अर्थ वितरका अनुगम का हो गया तो क्या अर्थ बताया मैंने चित्त का ध्य कौन हुआ पंचभूत का ध्य स्थल पंचभूत का साक्षात्कार कह सकते ना? का का है ना चित्त के ध्य इस फूल पंचभूत का साक्षात्कार वितरक कहलाता है किसी स्थल पदार्थ में चित्र लगाया और उसका ठीक ठीक वहाँ पर टिक गया साक्षात्कार हो जाना अब ये तो क्या है कि बाहर मन को लगाना, फिर इस फूल को जो है ना आँख बंद करके अंदर उसको इस पदार्थ को बन बनाना वो लेना है है ना इसी इस पदार्थ को पहले देख लिया फिर अंदर उसका चिंतन करना आँख बंद करके फिर उसका साक्षात्कार हो तो चित्त का चित चित ढेय इसका चित्त का धे, इस अब होगा अर्थ है उसके आकार का हो जाना अथवा साक्षात्कार चित्त का, का के चित्त का का आकार हो जाना या चित्त के पंचभूत का साक्षात्कार चित्त के ध्य स्थूल पंचभूत का साक्षात्कार वितर्क कहलाता है और यहाँ पर वितर्क का जो अर्थ है वितर्क का अनुगम है ये और दूसरा क्या है विचार तो विचार को देखेंगे यहाँ विचारकर्त्य क्या है सूक्ष्म तो विचारकर्त्य क्या है सूक्ष्म में तो यहाँ पर सूक्ष्म में पंचभूत की अपेक्षा सूक्ष्म क्या है सन्मात्र है जिन्होंने सांख्यिका पढ़ी है और इसमें भी व्यास वास्तव में आगे आएगा कि देखो ये सांख्य योग शास्त्र की प्रक्रिया है सृष्टि की कि क्या है कि चेतन से अधिष्ठित ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर से अधिष्ठित क्या होता है योग प्रतिक्रिया ईश्वर से अधिष्ठित प्रकृति के द्वारा क्या उत्पन्न होता है महाते और तो महत से अहंकार अहंकार से एकादश इंद्रिया और पंच तन मात्राए उत्पन्न होती है और तो पंच तन मात्राओं से पंचभूत उत्पन्न होते हैं ऐसा ऐसी प्रक्रिया इसकी है ये ध्यान देंगे ये जो प्रत्यक्ष दिखाई देते है ना ये पृथ्वी जल से वायु आकाश ये पंचभूत में ही है ये भौतिक पदार्थ है जो तो परस्पर में मिश्रित है ना ये परस्पर में ये और जो सृष्टि प्रक्रिया में तन मात्राओं से जो भूत उत्पन्न हुए हुए तो वो इंद्री है पंचीकरण प्रक्रिया उपनिषदों तो में सुनी गई है वेदांति मानते हैं पर उसका जिक्र यहाँ नहीं है मिश्रित तो ये मानते ही हैं, मिश्रित शब्द का प्रयोग करते ही है तो पंचीकरण यहाँ भी कहा जा सकता है भले ही उस शब्द का उपयोग नहीं है मिश्रित तो ये भी मानते ही है ना तो वही वही हो ही गया तात्पर्य हो गया शब्द का उपयोग न होने पर भी मिश्रित तो मानते ही भूतों का संघात मानते हैं तो बात वही आदि तो ये जो दृश्यमान पदार्थ हैं ये क्या हैं ये भौतिक पदार्थ है ये भूतों के कार्य हैं और जो पंचभूत शुद्ध हैं वे कैसे हैं हैं तो अब तो यहाँ पर यहाँ पर विचारा कर सूक्ष्म और सूक्ष्म से क्या लेना है तन हाँ पंचतन लेना है और पंचतन मात्राए क्या है ये पंचभूतों की कारण है उपादान है स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा रस तन और गंध तन मात्रा ऐसे गंध तन मात्राओं के नाम होते हैं अब जैसा पहले का वाक्य था वैसे ही इस वाक्य को आप बनाने का प्रयास कीजिए वहाँ पर क्या था वितरका था ना तो यहाँ पर वितरका की जगह क्या आएगा विचारहा क्या आएगा हाँ और चित्त से आलमे सूक्ष्म आप होगा ये कह सकते हैं ना क्या जारे। जारे। विचार चित्त आलम्बन सूक्ष्म या विचार क्या है विचार कर विचार अनुगम विचार क्या है कि चित्त चित्त के चित्त के तन मात्रा का साक्षात्कार चित्त के ध्य हाँ सूक्ष्म कर्त है तन चित्त के ध्य तन्मात्र विषय साक्षात्कार या तन्मात्रा का साक्षात्कार ये क्या हो गया आपका विचार और आप आनंद देखेंगे आनंद हिला आनंद कर्त क्या है सुख हलाद कर सुख लेकिन ध्यान देंगे जो आपका स्थूल पंचभूत था सूक्ष्म तन मात्राएं थी तो यहाँ पर ध्य लेना है ना तो सुख है, पर हिला से यहाँ पर इंद्रिया लेना है क्या लेना है इंद्रियों, इंद्रियों को सुख रूप क्यों कहा क्योंकि ये योग शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार सात्विक अहंकार से इंद्रिया उत्पन्न होती है उत्पन्न होती है सात्विक अहंकार से इंद्रियां उत्पन्न होती है तो सत्तु गुणों का कार्य क्या है सुख है इसलिए इंद्रियों को उपचार से यहाँ पर सुख कैसे कह दिया है ये जो दिखाई देती है ना ये, ये क्या चक्षु इंद्री है क्या ये तो चक्षु इंद्री के रहने का स्थान है क्योंकि चक्षु इंद्री के रहने का ये घृण इंद्री है क्या ये रहने का स्थान है ये रहने पर भी बहुत लोग गंध ग्रहण नहीं कर पाते हैं ये रहने पर भी बहुत लोग सुन नहीं पाते हैं है ना तो ये जो दिखाई देती हैं ये क्या है ये इंद्रियां नहीं है इंद्रियों के रहने के स्थान है ये और इनमें जो इंद्री रहती है वो अतिद्री है वो उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, नहीं हम लोगों को सामान्य लोगों को अनुभव नहीं होता है समाधि से कोई साक्षात्कार कर, कर सकता है और समाधि के बिना वो अतिद्रीय पदार्थ है प्रत्यक्ष नहीं होगा उसका और इंद्रिय पदार्थों का तो भी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाधि से होता है तो, नासाग्रवर्ती घ्राण है नासा के अग्रभाग में वर्ती मतलब रहने वाली नासा के अग्रभाग में रहने वाली घ्राण इंद्रिय घर रहती तो है अब देखेंगे यहाँ पर तो आनंदा का अर्थ है एहदा एहदा से लेना है सुख सुख से क्या लेना है इंद्रिय इंद्रियां लेनी है यहाँ पर एकादश इंद्री मन सही अब ये पहले का जैसा वाक्य है उसी प्रकार इस वाक्य को तो बनाने का प्रयास कीजिए आनंद चित्त आलम्बने लाद अहोगा यही होगा ना क्या आनंद चित्त आलम्बने लाद अहोगा ये लाद ये आनंद कर्त है चित्त के इंद्री रूपी चित्त का ध्येय चित्त के ध्य इंद्रियों का साथ चित्त के धे इंद्रियों का हाँ इंद्रियों का साक्षात्कार हो जाए ना समाधि प्रक्रिया से तो निग्रह करने में बहुत आसानी अभी तो पता नहीं चलता है मन कहाँ है कहाँ कहा कौन सा मन है कैसे जा रहा है गति का पता नहीं चलता है मन जा रहा है तो अनुभव में आता है तो विषय में चला गया चंचल हो गया पर कैसे जा रहा है ये पता नहीं चल पाता है कैसे जा रहा है कैसे इसको रोका जाए ये पता नहीं चलता है क्योंकि तो जो वस्तु देखो घोड़ा डोड़ रहा होगा तो आप उसको पकड़ लोगे कोई व्यक्ति दौड़ रात है तो पकड़ लोगे क्योंकि तो वस्तु को आप देख रहे हैं ना जब मन का अनुभव ही नहीं हो रहा है इसे पकड़ भी नहीं आता है उसका साक्षात्कार हो जाए तो बहुत आसान हो जाएगा उसको चलना अच्छा फिर फिर तो और उन्नत अवस्था हो जाएगी ना उसको देखने से आगे देखेंगे तो प्यार हो जाएगा यहाँ पर आनंदा का चित्त के धेय इंद्रियों का साक्षात्कार आनंद कहलाता है या आनंदानुगम कहलाता है आनंदानुगम मतलब आनंद का साथ रहता है ना? तो चित्त का ढेय इंद्रियों का साथ के ध्यय इंद्रियों का साक्षात्कार ये आनंद या आनंदा अनुगम कर जाता है ये, हाँ? जो हाँ? ये अलग है और ये तन मात्रा अलग है हाँ? ये तो इनमें इनमें सुगंध ये तो वो शब्द तन मात्रा वो क्या है द्रव्य है सब्जन मात्रा क्या है इस पर तन्मात्रा द्रव्य है और द्रव्य ही द्रव्य का उपादान होता है में तो भूतों के कारण जो तन मात्राएं है वो द्रव्य हैं इतना जरूर है कि जैसे भूत शब्दादी गुणों के आस्ते हैं ऐसे वे तन भी शब्दादी गुणों के आशते हैं ठीक है वो द्रव्य है गुण नहीं है हाँ भूतों के, है, है, के है। है, है? हा? कारण है तो इंद्री भौतिक पदार्थ ही जो है इंद्री ग्रह है अच्छा इंद्री ग्रह भौतिक पदार्थ है अब देखेंगे यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है आपका अस्मिता है ना अस्मिता अर्थ किया है एकात्मिका संगीत क्या अर्थ है इसका एकात्मिका संगीत ये अस्मिता अर्थ है एक आत्मिका से लिख लीजिए बुद्धिस्ट पुरुष क्या लिखा बुद्धिस्ट पुरुष का प्रतिबिंब ऐसा लिख सकते हैं बुद्धिस्ट पुरुष ले लो बुद्धिस्ट पुरुष पीले ले सकते हैं बुद्धि में स्थित पुरुष समझेगा स्थित तो है बुद्धि में भी स्थित है ना, बुद्धिस्ट पुरुष बुद्ध बुद्ध बुद्ध बुद्ध बुद्ध -पुरु अथवा ज्ञाता पुरुष के साथ बुद्धि की एक रूपता क्या लिखा आपने ज्ञाता पुरुष के साथ बुद्धि की एक रूपता ऐसा ध्यान देंगे जब लो लोहे का गोला होता है ना लौ पिंड उसको अग्नि से खूब तपा देने पर अग्नि उससे अलग दिखाई देती है एक रूप हो जाती है ना एक रूप हो जाती है ना तब क्या होता है कि जो अग्नि के धर्म है वो किस पे भसते हैं लोहे पे भसते हैं तो क्या कहा जाता है लोहा जलाता है तो जैसे वहां पर अग्नि से लोहे का तादात में अग्नि और लोहे का तादाद हो जाता है ना ऐसे बुद्धि और पुरुष का क्या हो जाता है साधार हाँ तो क्या है कि ज्ञाता पुरुष के साथ बुद्धि की एक रूपता एक रूपता है ना तो पुरुष की चेतनता से बुद्धि चेतन जैसी होती है एक है, है ये तो ज्ञाता पुरुष के साथ बुद्धि की एक रूपता ये एक आत्मिका संविध है किसका है हाँ तो एक आत्मिका को अस्मिता कहते हैं यहाँ भी प्रथम वाक्य को आप बनाने का प्रयास कीजिए कैसा बनाएंगे यही अस्मिता चित्त से आलम्बने एक आत्मी का संविद आप होगा ऐसे ही होगा ना चित्त यहाँ पर अस्मिता चित्त से आलम्बने एक आत्मी का संविद आप होगा अस्मिता है चित्त के ध्य बुद्धिस्त पुरुष का साक्षात्कार चित्त के ध्य बुद्धिस्त पुरुष का यदि शुद्ध पुरुष का साक्षात्कार नहीं हुआ जो बुद्धि उपाधि से पर है इस रूप में साक्षात्कार नहीं हुआ बुद्धि में स्थित रूप से हुआ बुद्धि में हाँ। तो के बुद्धि से पुरुष का साक्षात्कार अथवा चित्त के अध्यय चित्त, चित्त का अध्यय कौन ज्ञाता पुरुष के साथ बुद्धि की एक रूप था ज्ञाता पुरुष के साथ बुद्धि का तात्म उसका साक्षात्कार कोई भी अर्ध्य ले लेना ले दो लिखाया मैंने तो ये क्या है आपका अस्मिता अब ध्यान देंगे जब ये अस्मिता आ, ये अस्मिता अनुगम हो गया ना इसके और अभ्यास करते करते क्या है कि बुद्धि से पर बुद्धि से पर जो पुरुष है उसका भी साक्षात्कार है और अभ्यास से पहले तो क्या है कि बुद्धिस्ट पुरुष का साक्षात्कार ज्ञाता पुरुष के साथ बुद्धि की एक रूपता का साक्षात्कार और बाद में क्या है कि बुद्धि से पर पुरुष बुद्धि से भिन्न पुरुष का भी साक्षात्कार है और अभ्यास से क्या कहते हैं उसको सत्य पुरुष अन्यता ख्याति बुद्धि से भिन्न बुद्धि से भिन्न पुरुषता ज्ञान जिसको की विवेक ख्या सत्य पुरुष ऐसा में ख्या जाती है तो और अभ्यास से है। अब देखेंगे कि वितर के विचार आनंद और अस्मिता का अनुगम होने से संप्रज्ञा समाधि होती है इन चारों का अनुगम होने से क्या होती है संप्रज्ञात समाधि या चारों का साक्षात्कार होने से संप्रज्ञात समाधि होती है अब लगाएंगे त्र कार्थ है उन चारों में तथमा समाधि का अच्छा तत्रकार है उन चारों में प्रथम समाधि सवितर्क है? है प्रथम समाधि क्या है सवितर्क है प्रथम समाधि सवितर्क है अच्छा सवितर्क कह दीजिए अथवा कहिए वितरका अनुगत समा समाधि भी कह सकते हैं सवितर्क को क्या कह सकते हैं वितरका अनुगत समा समाधि तरह उन चारों में प्रथम समाधि सवितर्क है सवितर्क है मतलब बितरगा अनुगत वितरगा अनुगत है बितरका हाँ उन चारों में प्रथम समाधि समवितर्क है और उसमें एक बात बताते हैं की चारों से अनुगत उन चारों में प्रथम समाधि चारों से अनुगत है चारों से चारों से अनुगत है इसका मतलब है कि प्रथम समाधि का ध्यय तो स्फूल पदार्थ है ध्यय तो पंचभूत है मुख्य धेय क्या है पंचभूत पर तो सूक्ष्म रूप मुख्य धेय है इस स्फूल पदार्थ पंचभूत इसके मुख्य ध्यय हैं पर गौर रूप से इसके ध्ये हुए भी हैं कौन विचार आनंद और अस्मिता लव शेष तीन के जो ध्यय है वे भी गौर रूप से इसके ध्यय है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनुगत समाधि से या याधि से ही अन्य समाधियों की योग्यता आती है। से से या अनुगत क्या होता है अन्य समाधि की योग्यता आती है इसलिए कहते हैं अन्य समाधि के ध्येय से युक्त ये समाधि है तभी बताया उन चारों में से प्रथम समाधि चारों से अनुगत है चारों से हाँ तो लेकिन मुख्य ध्याय तो पंचभूत ही है, में है। और सूक्ष्म कौन है पंचभूत और गौरव रूप से अन्य देय हो सकते हैं ऐसा क्यों कहा गया क्योंकि इसके करने से ही अन्य समाधियों की योग्यता आती है इसलिए इसको ऐसा कह नहीं आएगा सरकार उनमें से प्रथम समाधि चारों से अनुगत है पर यहाँ पर मुख्य धेय स्थली है और वो उन चारों में प्रथम समाधि सवित चारों से अनुगत उनमें से प्रथम समाधि के चारों से अनुगत है या चारों के धेय से युक्त है चारों के से चारों धेय से युक्त है कह सकते हैं और द्वितीय सविचारा द्वितीय समाधि कौन सविचार है जो जो बितर का अनुगम से हुई किससे हुई हाँ का अनुगम से जो समाधि हुई है उस, उसे क्या कहेंगे वितरक अनुगम से हुई अथवा कहिए बितरका अनुगत समाधि वितरक अनुगम से हुई अथवा कही वितरका अनुगत समाधि अथवा क्या शब्द है पवित्र के समाधि और दूसरी का क्या नाम है सविचारा सविचारा को कह सकते हैं कि वितर्क का अनुगम से होने वाली या का नहीं विचारा अनुगम से होने वाली या विचारा अनुगत विचारा अनुगम से होने वाली या विचारा अनुगत और यहाँ पर क्या शब्द दिया है सविचारा तीन नाम हो जाएंगे एक तो हो जाएगा विचारा अनुगम से होने वाली दूसरा विचार अनुगत और तीसरी सविचार तो दूसरी कहको बताते हैं वितर्क विकला कि दूसरी विर्क से रहित सविचार समाधि और का अर्थ क्या किया यहाँ पर स्थूलभूत किया है ना तो इस भूतों से रहित मतलब इसका स्थूलभूत इस नहीं है इसका धेय स्थूलभूत इस की दूसरी सविचार समाधि ये वितर्क से, से रहित है मतलब इसका ध्यय स्थूलभूत इस नहीं है ये मतलब है अब तृतीय विचार विकला अच्छा सानंद तृतीय समाधि कौन है सानंद जो आनंदा अनुगम से समाधि योगी उसको अनुगत अथवा सानंद कहेंगे आनंदा अनुगम से जो समाधि योगी मतलब आनंद के साक्षात्कार से जो समाधि योगी उसे क्या कहेंगे अनुगत अथवा सानंद तीसरी सानंद नामक संप्रज्ञात समाधि तीसरी सानंद नामक समाधि ये विचार से रहित है मतलब विचार रूपधेय से रहित है विचार रूपधेय क्या है तन मात्राएं मात्र, मतलब इसका देह पंचतन मात्रा नहीं है समाधि का और चतुर्था तदविकलातुर्थ समाधि अस्मिता मात्र चतुर्थ को क्या कहते हैं अस्मिता मात्र है ना चतुर्थ अस्मिता मात्र समाधि ये आनंद से रहित है आनंद का अर्थ यहाँ पर क्या किया इंद्रिया मतलब इसका देह इंद्रिय नहीं है इसका धेय इंद्री नहीं है बुद्धि सातवा धेय है और इसके और अभ्यास से क्या है शुद्ध पुरुष का साक्षात्कार है एते सर्वे एते एते सर्वे सर्वेलंबन समाधिया ये सभी सालंबन समाधि है मतलब आलम्बन से युक्त समाधि हैं या ध्यय से युक्त समाधियां या ध्य वाली समाधिया हैं ये सभी समाधिया है कैसी हैं ध्यय वाली समाधिया हैं तो संप्रज्ञात समाधि की जो बताया था कि उन्नत अवस्था एक आगे धर्मिक समाधि है उससे आत्मा का साक्षात्कार होता है लेकिन संप्रज्ञात समाधि से किसी का भी साक्षात्कार कर, कर सकते हैं मन से किसी भी स्थल या सूक्ष्म का चिंतन करना शुरू करो धारणा करो ध्यान करो और समाधि करो बैठे बैठे वहीं से साक्षा हो जाएगा सबका चाहे वो विषय दूरस्थ हो चाहे वो विवाहित हो दूरस्थ हो सूक्ष्म हो किसी भी प्रकार का विषय हो योगी चाहेगा तो वहाँ चित्त को लगा करके और साक्षात्कार कर लेगा यथार्थ ज्ञान होगा और यदि वो आत्मा में लगा देगा तो साक्षात्कार हो जाएगा और इसकी क्षमता है कि किसी भी विषय को बैठे बैठे वहीं से देख निकलेगा जो आगे जाना चाहे तो वो चित्त की एकाग्रता के लिए स्कूल में करता है आगे जाने के लिए करता है प्रतीक उपासना जो होती है वो प्रतीकोपासना का मतलब ये जो वेदांत प्रतीकोपासना आती है वो अलग है मनोब्रम की उपासित है मन ब्रह्म नहीं है फिर भी मन को क्या मानना ब्रह्म चिंतन क्या करना है मन ब्रह्म में ब्रह्म में मन ब्रह्म है जबकि मन ब्रह्म है क्या तो अतस्विन तदबुद्धि रूप होती है प्रतीको उपासना यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते हैं यहाँ से चंद्र को सूर्य को वैसा ही देह बनाना चंद्र आत्मा है चंद्र ब्रह्म है ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है प्रतीकोपासना जो ब्रह्म सूत्र में वर्णित है वो क्या अतस्विन तदबुद्धि रूप है यहाँ चंद्र को चंद्र समझकर ही ध्यान कर रहे हैं कोई प्रतीको उपासना है ना उपासना कैसी होगी वो है ना पत्थर नहीं, नहीं, तो को पत्थर समझ, पत्थर। समझ कर ही और क्या है यहाँ जो है न जब आपको पत्थर को चित्र को टिकाना है ना चित्र को टिकाने के लिए यह मान लीजिए की आप उस हिमालय की सिटी पूरा जानना चाहते हैं उस पर्वत की थोड़ा सा आप बैठ करके वहाँ चित्त को लगा देगा आदमी योगी और पूरा साक्षात्कार हो जाएगा पत, उस पत्थर के अंदर क्या है हिमालय के अंदर क्या क्या है कौन कौन से वृक्ष हैं उसके अंदर क्या क्या वस्तु रखी हुई है सब पता चल जाएगा पत्थर में ही को लगाया है पहाड़ में ही को लगाया उसको कुछ और कुछ समझा गया हो ऐसा नहीं है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं प्रतीक ना, ना जैसे यहाँ कोई बात नहीं है यहाँ पर फल इस ऐसा सही होगा मतलब हाँ तो किसी भी वस्तु को आप जान सकते हैं अब यहाँ पर इसका महान फल है कि चित्त की एकाग्रता आने से उसको आत्मा में लगाकर आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा है ना शब्द विचार जो लोग करते रहते हैं रात दिन ना उससे ज्यादा तो इसका चित्त को एकाग्र करने का फल है ना आत्मा बल इन्हें न आती है परमात्मा की मन की एकाग्रता रूप बल के बिना प्राप्त नहीं होता मन की एकाग्रता और आई है मन की एकाग्रता तो अभ्यास से ही आती है पोथी विचार से नहीं आती है है ना इससे नहीं आती पढ़ने पढ़ाने से सबसे वो तो ध्यान के अभ्यास से ना लग भी कहता है ना तो वो पिछड़ों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है अच्छा पढ़ने शास्त्र पढ़ने से नीग? शास्त्र पढ़ करके अभ्यास करना पड़ेगा योग शास्त्र पढ़ने मात्र एकाग्रता हो जाएगा भी नहीं है अभ्यास करना ही पड़ेगा है जितना शास्त्र पढ़ेंगे उतनी प्रकार की और नई नई वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती तो दूर कर रहा संशय तो उत्पन्न नहीं होंगे अच्छे दुर्जन से अच्छे महापुरुष के जो शास्त्रों का अध्ययन करता है तो संशय तो समाप्त होते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है जो एक कट्टरपंथी ढंग का जिनका अध्ययन है ना उनसे पढ़ने से संशय उत्पन्न होते हैं और जो महापुरुष उदार है सहिष्णु है तो उनके द्वारा अध्ययन करने से इसी कट वो क्या कहते हैं संशय नहीं उत्पन्न होते संशय समाधान तो होता है अध्ययन के समाधान तो होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये साक्षात्कार की योग्यता भी आ जाती है उसके लिए तो आपको वेदांति कहते रहते हैं की जब तक क्या मनन न होने लगे तब तक क्या करते रहो हाँ कहते हैं की मनन जब तक स्वता चलने लगे तब तक भ्रमण करते रहिए भ्रमण की पूर्णता तब मानी जाएगी जब मनन स्वता होने लगे और मनन तब तक करते रहिए जब तक हाँ निर्दया मनन की पूर्णता तब जो होगी जब निर्ध्यासन छुटा होने लगे लेकिन ये कहते कहते उनके मरने का समय आता है निर्ध्यासन भी नहीं पूछ पाते वो लोग ये कहते ही रहते हैं तो क्या फायदा हुआ कहाँ कुछ हुआ वो ध्यान भी करना चाहिए ये कहते कहते बुढ़े हो जाते हैं लोग कुछ तो नहीं आ पाया उनमें रटी रटाई बात हो गई ना न यम इन्हें लभ्या जो छुट्टी गई थी ठीक ही गई अब अभ्यास सोचा कभी तो इतना लोग महात्मा लोग पहले भी कितना भजन करते थे कितना ईश्वर प्रेम उनके अंदर था आजकल पढ़ने वालों नहीं नहीं आगे तो ये सभी समाधिया कैसी है शालंबन समाधि है समाधिया है ध्य से युक्त है अर्थात समाधि किम उपाय किम स्वभाव हो गई अर्थ इसके पश्चात असंप्रज्ञा समाधि किस उपाय वाली होती है असम समाधि किस उपाय वाली होती किस उपाय वाली होती मतलब किस उपाय से प्राप्त होती है कौन तो। इसके पश्चात असंप्रज्ञात समाधि किस उपाय वाली होती है सुभावा वा किन सुबहवा अथवा किस स्वभाव वाली होती है कैसी होती है किस किस स्वभाव वाली होती है हुआ किन सुभाव अथवा किस स्वभाव वाली होती है उसका स्वभाव क्या है हाँ शुरू कर सकते हैं स्वभाव का शुरू कर सकते हैं धर्म नहीं बल्कि शुरू अर्थ ही ठीक है यहाँ पे देखेंगे सूत्र विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से यहाँ पर विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से सन्या अन्य पूर्व सूत्र में क्या आई है संप्रज्ञात समाधि का वर्णन आया है ना तो अन्या अर्थ भिन्न किससे अन्य सम्प्रज्ञात समाधि से भिन्न अन्य कौन असंप्रज्ञ समाधि तो इसके द्वारा असंप्रज्ञास समाधि का वर्णन किया गया है और यह कैसे होती है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वा शब्दों पर ध्यान देंगे यहाँ पर विराम का अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों का रुक जाना या चित्त की वृत्तियों का निरोध विराम का क्या अर्थ है चित्र की वृत्तियों का निरोध और प्रत्यय का अर्थ है कारण प्रत्यय का क्या अर्थ है तो चित्त की वृत्तियों के निरोध का कारण विराम का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध अब प्रत्यक अर्थ कारण है, तो चित्त की वृत्तियों के निरोध का कारण है। सभी प्रकार की चित्त की वृत्तियों के निरोध का कारण कौन है आगे। आगे। आगे। हाँ, सभी दोनों ही चित्त वृत्तियों के रोकने के उपाय हैं पर चित्त की सभी वृत्तियों के रोकने का उपाय अंतिम में क्या बचेगा पर वो लेना है तो सभी वृत्तियां यहाँ ले लेना यहाँ ध्यान देंगे की चित्त की सभी वृत्तियों चित्त की सभी वृत्तियों के निरोध के कारण कारण या उपाय। चित्त की सभी वृत्तियों के निरोध के कारण पर वैराग्य के अभ्यास पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक या पर वैराग्य का अभ्यास पूर्व में है जिसके तो पर वैराग्य के अभ्यास से होने वाला कौन असंत्या समाधि पर वैराग्य के अभ्यास से क्या होगी तो इसका अर्थ हो जाएगा चित्त की सभी वृत्तियों के निरोध के कारण पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक होने वाली तथा संस्कार मात्र जिसमें रहते हैं तथा संस्कार मात्र जिसमें शेष रहता है वह समाधि असंप्रज्ञात कही जाती है एक बार सूत्राटोल तो लगाएंगे चित्त की सभी वृत्तियों के निरोध के कारण चित्त की सभी वृत्तियों के निरोध के कारण पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक होने वाली तथा संस्कार मात्र जिसमें शेष रहते हैं वह समाधि असमृत्या कही जाती है लगाएंगे अब आप सर्वृत्ति प्रत्यक्षमय है ना तो इसका अर्थ हो गया कि सभी वृत्तियों का अस्त हो जाने पर सभी वृत्तियों का अस्त हो जाने पर या सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर संस्कार से ऐसा अनरोधा चित्त चित्त संस्कार से ऐसा निरोधा सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर चित्त का चित्त के संस्कार मात्र चित्त का नहीं सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर सभी वृत्तियों का चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया लेकिन संस्कारों का निरोध तो नहीं हुआ ना संस्कार तो बने रहते हैं तो व्युत्थान काल में क्या होता है संस्कार के अनुरूप हो जाती है निरोध के भी संस्कार रहते हैं व्युत्थान के निरोध के दोनों प्रकार के संस्कार रहते हैं तो सभी वो का निरोध होने पर स्तर लगाया है ना फै? कि सभी वृत्तियों का निरोध होने पर संस्कार को छोड़कर चित्त का निरोध संस्कार को छोड़कर चित्त का निरोध संस्कार का छोड़ कर चित्त का जो निरोध है वह असंप्रज्ञा समाधि है लग गया सभी वृत्तियों का निरोध होने पर संस्कार को छोड़कर चित्त का निरोध असंप्रज्ञा समाधि कहलाता है संस्कार को छोड़कर चित्त का निरोध असंप्रज्ञा समाधि कहलाता है ऐसा लगाइए सभी वृत्तियों का निरोध होने पर चित्त के चित्त का संस्कार के बिना निरोध वही ठीक है निरोधी संस्कार के बिना चित्त का निरोध या संस्कार को छोड़कर चित्त का निरोध असंप्रज्ञा समाधि कहलाता है समाधि असंप्रज्ञा का और तत्व उपाय परम वैराग्यम तत् से क्या लेना है असंप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि का उपाय क्या है परम वैराग्य एक मिनट नहीं तस्वीर से प्रज्ञा समाधि ठीक है से बताया मैंने असंप्रज्ञा समाधि उसका उपाय क्या है पर वैराग्य अच्छा हमने सूत्र कैसे आपको लगाया था विराम कर सभी वृत्तियों का निरोध चित्त की सभी वृत्तियों के निरोध का उपाय प्रत्ययकर्थ उपाय कारण चित्त की सभी वृत्तियों के निरोध के कारण है पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक अच्छा तो यहाँ दोनों तत्व से असम समाधि भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं है वो क्या पर वैराग्य ले सकते हैं हाँ ले सकते हैं ना कि उसका उपाय क्या है पर वैराग्य है असम समाधि का उपाय पर वैराग्य है अथवा चित्त की सभी वृत्तियों के निरोध का उपाय पर वैराग्य है दोनों ले सकते हैं आप ही अभ्यासा तत्नाएं न कल्पते सांबनो ही अभ्यासा ही काम्बनो अभ्यास क्योंकि अभ्यासा क्योंकि आलम्बन वाला अभ्यास या वाला धे वाला अभ्यास अभ्यास मतलब समाधि में धेय रहता है ना तो वो संप्रज्ञा समाधि का अभ्यास ही सालमना अभ्यासा क्योंकि आलम्बन वाला अभ्यास तत्साधनाएं न कल्पते उसको सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता है आलंबन वाला अभ्यास से ध्यय वाला अभ्यास तथा साधना है उस तथ से क्या ले लेना यहाँ पर असंप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि को सिद्ध करने में समर्थ करते न क्योंकि आलंबन वाला अभ्यास से असंप्रज्ञात समाधि को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता है निर्वस्तुक विराम प्रत्यय आलम्बनी क्रिय इसलिए निर्वस्तुक निर्वस्तुक अर्थ धीरहित धीर वस्तु का क्या अर्थ है और विराम प्रत्यय अर्थ है यहाँ पर क्या इन विराम प्रत्यय क्या कर वैराग्य सभी वृत्तियों के निरोध का उपाय कौन है पर वैराग्य निर्वस्तुकर्त धेयर रहित इसलिए धेय वस्तु इसलिए धेर रहित पर आश्रय लेते हैं धेर रहित पर वैराग्य का आश्रय लेते हैं धेयर रहित किसका आश्रय लेते हैं हाँ संप्रज्ञा समाधि के बाद पर वैराग्यज्ञा समाधि यही क्रम यही है इसलिए धेय रहित पर वैराग्य का आश्रय लेते हैं या तो विषय रहित पर वैराग्य का आश्रय लेते हैं साचा अर्थ शून्य कोई समझा रहे हैं से लेना समाधि और अर्थ शून्य का अर्थ है धेय रहता वह असम समाधि कैसी होती है ध्य से रहित होती है सा लेना असंप्रज्ञा समाधि यहाँ पर विराम प्रत्यय अर्थ क्या हो जाता है पर वैराग्य अच्छा सा जो है यहाँ पर वो तट साधना ना कल्पते में जिस तट सबसे जो लिया था ना असंप्रज्ञा समाधि को तो से यहाँ उस असंप्रज्ञा समाधि को लेना है और वह असंप्रज्ञा समाधि कैसी होती है ध्य से रहित होती है अथवा से यहाँ पर वो विराम प्रत्यय भी ले सकते हो कोई बात नहीं है देख लेना जैसा ऐसा बैठे की वो विराम प्रत्यय क्या होता है ध्य से रहित होता है सद अभ्यास पूर्वम चित्तम की उस पर बजराग के अभ्यास पूर्वक चित्ते पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक चित्त पर बैराग्य के अभ्यास पूर्वक चित्त निरालंबनम करते हैं आलंबन रहित पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक चित्त ध्यय से रहित निरालंबन का क्या अर्थ है ध्यय से पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक चित्त ध्यय से रहित तथा अभाव को प्राप्त जैसा हो जाता है अभाव को प्राप्त जैसा चित्त का अभाव नहीं होता है पर अभाव को प्राप्त हो मतलब जैसा हो जाता है मतलब स्वभाव शून्य जैसा हो जाता है स्वभाव चित्त का स्वभाव जो है ना वृत्ति के रूप में परिणत होना वो स्वभाव नहीं रहता है लगाएंगे तद अभ्यास पूर्व चित्तम की पर वैराग्य के अभ्यास पूर्वक चित्त पर वैराग्य का अभ्यास करने पर चित्त आश्रय से, से रहित ध्यय ऐसी रहित तथा स्वभाव ऐसी रहित जैसा हो जाता है स्वभाव ऐसी रहित जैसा इस तैसा निर्वीजा समाधि इस प्रकार यहां निर्वीर समाधि होती है निर्वीर समाधि बीज कौन होता है धे इस प्रकार यह धे से रहित असंप्रज्ञा समाधि होती है असंप्रज्ञात समाधि का अर्थ निर्वीर समाधि धे से रहित समाधि होती है तो जो लोग योग को सोचते हैं ना यहाँ सभी वृत्तियों का निरोध कर देना है तो सभी वृत्तियों का अनुरोध करना ही पड़ता ही नहीं होगा तो योग का क्या लाभ उस योग की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं क्योंकि संप्रज्ञा समाधि ज्ञान रूप है उससे आत्मा का साक्षात्कार होता है उसके बाद आता है ना पर से ऐसा लेकिन इस बात को खंडन कर देते हैं जाने आगे देखेंगे सा खुम दुविधा उपाय प्रत्यय बहु प्रत्यत्रो उपाय प्रत्यय योग इनाम बहुत सा असंप्रज्ञा समाधि सा खु खु वाक्य अलंकार में है सा पूर्व में कही गई अयम से लेना असंप्रज्ञात समाधि पूर्व में कही गई असंप्रज्ञा आस, समाधि दो प्रकार की होती है पूर्व में कही गई असंप्रज्ञा समाधि दो प्रकार की होती है कौन कौन उपाय प्रत्यय भो प्रत्यय उपाय प्रत्यय क्या भो प्रत्यय उपाय प्रत्यय और भो प्रत्यय पूर्व में कही गई असंप्रज्ञा समाधि दो प्रकार की होती है वो दो प्रकार कौन हो उपाय प्रत्यय और भो प्रत्यय तथा उन दोनों में उपाय प्रत्यो योगी नाम उपाय प्रत्यय नाम की असंप्रज्ञा समाधि योगियों की होती है उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि किसकी होती है योगियों की होती है, है। जिन्होंने क्रम से साधना करके संप्रज्ञात के बाद आए हैं ना ऐसे योगियों को होती है इसका मतलब जो भाव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञा समाधि है वो योगियों की नहीं है वो तो संप्रज्ञात की आत्म साक्षात्कार किए बिना ही ऐसी निरुद्ध स्थिति कर दी उन्होंने को प्राप्त हो गए हैं देखेंगे भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम हाँ इसका अर्थ है भव प्रत्यय नामक असम प्रज्ञात समाधि विदे तथा प्रकृति लीनों को होती है विदेह तथा प्रकृति लीनों को यहाँ विदेह नाम के देवता कहे गए हैं और प्रकृति लीन दो प्रकार के हुए एक तो एक देवताओं की कोटी और दूसरा मैंने बताया था जिन्होंने संसार से चित्र को हटाकर कर अभ्यास किया लेकिन वो तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पाए है ना तो उनका पुनर्जन्म वाद्य होगा तो उनको प्रकृति लीन कहिए वो प्रकृति लीन है वही प्रकृति लेन लेना ठीक है आपका और विदे नाम की देवता है ये भव नाम की असंप्रज्ञा समाधि विदे तथा प्रकृति लेनों को होती है विदेहा नाम देवादे नामक देवताओं की बहु प्रत्य नामक असम समाधि होती है किसकी होती है विधेय नामक देवताओं की बहुप्रत्य नामक असम समाधि होती है अच्छा में लाया हो गया। तो उनका आत्म नहीं होगा आत्म साक्षात्कार यदि हो जाता ना तो प्रकृति लीन नहीं होते कैबल्य को प्राप्त कर लेते शरीर रहते रहते उनको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा यार जन्म नहीं होगा हो काफी जन्म होगा आगे काफी समय तक जन्म नहीं होगा क्यूँकी चित्त को उन्होंने विषयों से हटाया है इसलिए बहुत समय तक उनका जन्म नहीं होगा और साक्षात्कार नहीं हुआ इसलिए उनकी मुक्ति भी नहीं होगी तो लंबे समय बाद जन्म होगा और यह है कैसे जो कि एक तरीके से बीच में तुष्टि हो गई इनकी मरने के पहले तुष्टि समझते हैं मतलब साक्षात्कार नहीं हुआ लेकिन वो संतुष्ट हो गए अंदर की किसी स्थिति से यदि साक्षात्कार नहीं हो साक्षात्कार की तीव्र इच्छा हो तो शीघ्र नूतन प्राप्त करके उसमें लगेगा व्यक्ति आपको पहले पूछना पुछ चाहते थे पूछना हो गया पहले वाला भी अच्छा हाँ? हाँ मतलब क्या है कि जब जैसे ध्यान करते हैं तो ध्यान में जो अंदर जो सूक्ष्म पदार्थ है ये आपका इंद्री अहंकार महत ये जो सूक्ष्म तत्व है तो उसमें क्या है कि ध्यान करने से शत्रु की अधिकता होती है तो सुख प्राप्त होता है उस तो सुख प्राप्त होता है तो बीच में कहीं तो तुष्ट हो सकता है बीच में कहीं तो रुकना नहीं चाहिए तो साक्षात्कार हो जाने से साक्षात्कार नहीं होगा और लगेगा ऐसा ये हो जाता है प्रकृति लीन हुआ लोक विशेष में रहता है जब प्रकृति लीन जब प्रकृति में ही लीन हुआ तो फिर लोक कहते नहीं बनेगा यदि उसको नूतन शरीर प्राप्त हुआ है तो ये कहा जा सकता है किस लोक है वो है न उसमे क्या है कि जैसे कि व्यक्ति की मरने के बाद और नए जन्म लेने के पहले प्रलय के समय जो स्थिति होती है ना वही समझ नहीं प्रलय जैसी स्थिति क्योंकि सूक्ष्म शरीर इसमें है प्रलय में शुक्म शरीर नहीं है ऐसा कोई के बिना ही स्थिति स्थिति रहेगी शुक्म शरीर रहेगा स्कूल देगा ऐसा ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदूण पून पूर्ण आदाय